नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आज के हमारे ख़ास मेहमान पूजा सिंह गंगानिया है पूजा सिंह गंगानिया डॉक्टर हैं और राइटर भी हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और आज के समय में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और प्ले कर रहे भी हैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत और हमारे साथ दो विशेष आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जो सिंगिंग में अपनी ओनर को खास करके हॉबी भी है और साथ ही साथ बच्चों को सिखाते भी हैं तो ये हैं हमारे कविता देश जी जो बच्चों को संगीत सिखाते भी हैं ग्वालियर बहुत है। और बहुत बहुत स्वागत कविता जी का और साथ ही साथ शिवाजी मौली है जी करेंगे और ये भी पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन संगीत में अपनी रुचि रखते हैं तो आज हमारे साथ है। आप हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन रीडमोन हवा ये कविता देश जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाइए स्वागत में गीत गुनगुनाइए राग भजन सुनाइए प <laughs> कविता जी बहुत सुंदर क्लासिकल गीत आपने सुनाया धन्यवाद शुक्रिया आपका अच्छा लगा हमें आप सुनाए हैं पॉइंट फोर एफ एम तो आइए डॉक्टर पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और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 पर क्योंकि कविताओं में दिल है तो कविताओं को ही परस्यू करती हूँ जी अच्छा माइक्रोबायोलॉजी का ही आपने चुना कि उसके पीछे कोई रीजन है सर एक्चुअली हुआ यूँ था कि मेडिकल फील्ड से ही मन था कि मेडिकल फील्ड में ही जाना है और मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहना है और माइक्रोबायोलॉजी उस टाइम पे क्योंकि एक, एक एमरजिंग साइंस थी और उस काफी अच्छा जब हमने इसमें एंट्री की बल्कि आज भी मैं कि की so, so कि की uh, uh, अपनी बहुत बहुत है, है जी जी पूजा अच्छी बात आपने बताया और को लेकर काफी जो रिसर्च चल रहे हैं और मुझे लगता है कोरोना का दवा भी इसी क्रम में जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो मैं चाहूंगा की थोड़ा सा और डिटेल में बताइए माइक्रोबायलॉजी को हम लोग आम पब्लिक कैसे समझे इसको क्या है ये जी बिल्कुल वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मेरी स्पेशलाइजेशन जो है, वो में रही है।, नहीं, नहीं। मेरी रही है। और मैंने काफी ज्यादा जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो होते हैं जैसे कि हमने एक ऑपरेशन कराया और उसके बाद वो वो हमारे हील नहीं हो पाए ड्यू टू तो सम रीजन इंफेक्शन की वजह से या बहुत सारे सर्टेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो हमारे वो है वो हील नहीं हो पाते तो उनपे मैंने बहुत काम किया छह साल मैंने ट्यूबर क्लॉसिस की कुछ ऐसे रिसर्च भी दी जो कि की नॉवेल हैिटी hmm. uh, के ऊपर कुछ आर्टिकल्स hmm. uh, जो एक ताइवान में स्टडी हुई थी उन्होंने hmm. कहा था नॉन ट्यूबरक इन्फेक्शन की वजह से वो ट्यूबर क्लॉसिस की वजह से वो इन्फर्टिलिटी hmm. मेल्स होती है बट नो बडी है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 कि जैसे कंटेमिनेटेड चीजों से हमें टाइफॉइड फीवर जो होता है बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, जिसका एक जैसे वायरस फंगस हो गया बैक्टीरिया हो गया इन सब की एक स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और वहीं से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका जन्म होता है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम होता है उन बीमारियों को डिटेक्ट करना उसके अलावा उसकी वजह से जो एक एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी एक माइक्रोबायलॉजिस्ट uh, का ही काम होता है कि वो वो एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिकायोटिकेगी बता सकती है हुँ, हुँ, हुँ। तो वो बेसिकली हमारा काम होता है जी जी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं शिल्पा चौहान जी अतुल जी प्रमोद जी और पीयूष जी है साथ में जिन लोगों ने हमें मैसेज करके याद किया है शशि जी हैं और बड़े प्यार से विक्रम जी ने भी मैसेज किया है याद किया है तो उन सारे दोस्तों को जो देख रहे हैं हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं अब मैं चाहूंगा कि जैसे आप कविताएं लिखती हैं अलग अलग विषय पर वर्तमान समय को देखते हुए कोई रचना आपने की हो जो थोड़ा सा गुदगुदी में दी हमें कोरोना जैसा तो काल चल रहा है जैसा कि हम घर में हैं है लग, सभी लोग बंद हो गए हैं तो ऐसे में को, कोई भी ऐसी रचना मेरे ख्याल तो आज के विषय को लेकर ही है थो थोड़ी सी सीरियस आपको लगेगी बट आज के समय पर अभी क्या हुआ था हमारे कुछ जो मजदूर है पलायन किया था उन्होंने अपने अपने घरों को जा रहे थे उस वक्त बहुत एक पीड़ा हुई वो देख करके कि किस तरह से एक जगह पर एक इंसान रहते हुए और सिर्फ इन विपदाओं की वजह से उसको जो है अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है तो उसमें एक गजल मैंने कही थी वो गजल मैं आपसे साझा करती हूँ जी स्वागे। तो गजल कुछ यूं थी कि गमजदा है और छोटे बहर की गजल है और हुँ। हुँ मैं आपके सामने की गमजदा है वो मजबूर है गमजदा है वो मजबूर है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 यह दस्तूर है होश खोकर अब इंसानियत होश खोकर अब इंसानियत शान दौलत में चूर है होश खोकर अब इंसानियत शान दौलत में चूर है और फिर बेचारगी में मारा गया फिर बेचारगी में मारा गया बेगुना मुफलिस मजदूर है फिर बेचारगी में मारा गया बेगुना मुफलिस मजदूर है और अब खुदा बसकर मैसर घर अब खुदा बस बसकर मयसर घर बस वही सुकून भरपूर है बस वही सुकून भरपूर है और आखिरी शेर इसका यूं हुआ कि दो कदम दो रोटी मसलत दो कदम दो रोटी मसलत क्यों शहर बेअब नासूर है क्यों शहर बेअब नासूर है क्योंकि हमें समय ऐसा हुआ था कि इंसान को ये लगा कि बस अपने घर पहुंच जाए और जितने भी लोग हमारे यहाँ गांव से और जगहों से आए हुए थे वो अपने घरों को लौट जाना चाहते थे बस इससे ज्यादा कुछ उनकी आशा नहीं थी वो कुछ और नहीं चाहते जी जी जी, जी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही अच्छा गजल आपने सुनाया में और वर्तमान जी. परिवेश में कहीं न कहीं ये चीजें हमारे आसपास में घूमती रहती है और वही आपने अपने गजल में अपने शब्दों के माध्यम से पिरो है तो अच्छा लगा कहते हैं प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में प्रेम की जी करें। जी, स्वागत है स्वागत है रमेश जी आपने प्रेम की बहुत अच्छी परिभाषा की है तो मैं ये गाना इसमें प्रेम के बारे में ही है प्रेम करना तो मनुष्य का स्वभाव ही है जी जी जी <laughs> ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान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 बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान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 प्रीत लगाए बन जाए वो वो गुणवान बन जाए गुणवान धन्यवाद विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया आशा जो था हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बड़ा खुशी महसूस हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं पूजा जी से जोड़ना चाहूंगा प्रयास करती हूँ और रमेश जी जैसा की हम हमेशा कहते हैं की कर्म प्रधान हमें हमेशा रहना चाहिए हमें कर्मों पर विश्वास करना चाहिए अगर अच्छा कर्म करेंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ देता है तो मैं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 भरोसा किया जिसने खुद पर ही रब सा भरोसा किया उसने तकबीर है उसने पाया है है सब कुछ ये है। सिर्फ कर्मों से उजली ये तकदीर है तो ये कुछ एक मोटिवेशनल motivational... मुक्तक था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसके अलावा मैं एक छोटी सी रचना तो मोटिवेशनल छोटी सी रचना के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ हम कहते हैं कि जिसको मैंने शीर्षक दिया कच्चे से अल्फाज हम कई बारी सोचते हैं कि अगर हम कुछ चीजें सोच लें हम ये चीजों से जोड़ के देखें तो हम कर पाते हैं उससे रिलेटेड एक रचना मैं आपके सामने रखती हूँ की कच्चे से अल्फाज कच्चे से अल्फाज कभी अपनी पर अड़ जाते कच्चे <selfie> से अल्फाज कभी अपनी पर अड़ जाते तो शायद हौसले भी नाकामियों से लड़ जाते तो शायद हौसले भी नाकामियों से लड़ जाते और रो के बैठा था जो रास्ते फलक के रोके बैठा था जो रास्ते फलक के घर का भेदी वो डर था रोके बैठा था जो रास्ते फलक के घर का भेदी वो डर था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 अल्फाजों भरी तिजोरियों को ताले लगाता रहा और बस यही बस यही कच्चे से अल्फाज यही कच्चे से अल्फाज कभी बंदिशों को तोड़ रिहा हो जाते तो यकीनन रुकता नहीं बेधड़क हौसले फलक छू जाते बेधड़क हौसले फलक छू जाते बहुत बढ़िया बहुत सुंदर डॉक्टर पूजा जी बहुत सुंदर रचना अच्छा आपने सुनाई और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है अमित चौहान जी है धर्म नारायण दुबे जी ने भी याद किया है पीयूष जी ने भी याद किया है प्रमोद जी ने याद किया है तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि मोटिवेशनल चीज़ें आप लिखते रहते हैं तो ये लिखने का कारवा कब से शुरुआत हुआ थोड़ा सा ये बताइए मैं जी जब मैं दसवीं कक्षा में थी असल में आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पिता साहित्य से जुड़े रहे हैं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 तो वो सब में लगी रही और कविताएं चलती रही फिर तो उसके बाद मेरी दो पुस्तकें जो हैं प्रकाशित हुई एक पिछले साल एक तो सौ पिछले साल जब एजुकेशन ये वाली मेडिकल वाली थोड़ी सी विराम लगा के चलिए अब मैंने एजुकेशन पूरी कर ली है उसके बाद किताबों का सिलसिला जारी हुआ क्योंकि मेडिकल एजुकेशन की भी मेरी तीन पुस्तकियाँ रिलीज हो गई मेडिकल माइक्रोपियोलॉजी की उसके अलावा दो किताबें मैंने काव्य संग्रह अपने मेरे आए तब मुझे लगा कि अब अब अब मुझे अपने पैशन को भी थोड़ा सा एक कहते हैं हवा देनी है और मैं लिखना चाहती हूं, इस चीज में आना चाहती हूँ कविताओं को पूरी तरह से जीना शुरू किया क्या बात है क्या बात आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कहते हैं चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ चेहरा देख इंसान को पहचानने की कला थी मुझ तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत देख के तो आगे, आगे बढ़ते हैं और कविता जी आप गीत एक छोटा सा मुकड़ा अंतरा जी मैं एक मोटिवेशनल uh, सॉन्ग uh, एक प्यार का नगमा है वो सुनाऊंगी एक प्यार का नगमा है मोजो कीरवानी है एक प्यार का नगमा है मो की वानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार नौ जो की रही है, है। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का न लाल लो लाल लाल कुछ कर खाना है कुछ खा कर पाना है जीवन जाना है दो पल के जीवन से एक उम्र चुरा है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है कविता जी बहुत सुंदर गीत आपने किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आइये फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा पूजा जी से होता अगर मुमकिन तो तुझे सांस बनाकर रखते अपने दिल में तो रुक जा तू रुक जाए तो मैं नहीं। मैं नहीं, मर जाऊं तो तुम नहीं क्या बात है, है? क्या बात आइए आगे, आगे बढ़ते हैं पूजा जी मैं चाहूँगा कि हम लोग अलग अलग विधा में लिखते हैं अलग अलग विषय को लेकर लिखते हैं तो महिलाओं के बारे में एंपावरमेंट कुछ लिखा हो तो जरूर बताइए हमें सुनाइए मेरे पास वुमेन एम्पावरमेंट है लेकिन जैसे की आपने पिछली बार मोटिवेशन कहा था, तो मैं एक कविता जो है आपको एक मोटिवेशन की कविता मुझे भी याद आ गई है तो क्या मैं वो एक पहले सुना, पहले सुना जी, जी कविता का शीर्षक है फकत चिंगारी चाहिए, चाहिए वाह जी कोई कहता है मिसाल है कोई कहता है मिसाल है कोई कहता है कमाल है कोई कहता है मिसाल है कोई कहता है कमाल है जिंदगी बेरहम सही जिंदगी हु? बेरहम सही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 <nbolo ii> ना ही तू पिछड़ कभी किसी बेड़ी या जंजीर से ना ही तू पिछड़ कभी किसी बेड़ी या जंजीर से गौर से सुन जरा गौर से सुन जरा ही तो चाहिए गौर से सुन जरा फ़कत चिंगारी ही तो चाहिए फतेह की जो हर बार जिद कर बैठे जमीर से फतेह की जो हर बार जिद कर बैठे जमीर से ये एक मोटिवेशनल कविता मैंने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 दुपट्टा उतार फेंका सीने से दुपट्टा उतार फेंका क्या बताएं दुपट्टे का भी भी बहुत हो हो गया खुली विचारों खुली विचारों विचारों से से जुल्फ़ें गई और चार दीवारी से निकल चली जिंदगी हो गई बेडियां बेड़िया नरिया गांव में पायल बिछियों से कुछ ऐसी तकरार हो गई पर अब भी पर अब भी कौन सा औरतें झांसी की राानी का अवतार हो गई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 मझदार में से किनारे तक बिल्कुल पहुंचा देगा जीवन की नई आ कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जीवन की नई आ कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जैसे वो चाहे वैसे इस को संभाले इसको को संभाले राहो में भर जाएंगे तेरे उजाले तेरे उजाले जीवन की नई आ कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले तन का नगर्व कीजे, तो तो तो कीजे ये तो विनाशी है तू तो है चेतन आत्मा होती अविनाशी है तन का नगर्व कीजे ये तो अविनाशी है तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है ज्योति सागर पिता हो मन में बसा ले मन में बसा ले राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले तेरे उजाले, जीवन की कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले धन्यवाद वाह क्या बात बहुत सुंदर गीत आपने सुना है विनायक जी थैंक यू सो तो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका तन विनाश और आत्मा अविनाशी है इसका ज्ञान आपने सुनाया बीच बीच में बड़ा अच्छा लगा कई बार हम लोग इतनी रोशनी में हैं हजारों लाइटों के बीच में बैठे हैं लेकिन फिर भी मन का अंधकार अभी गया नहीं मन का अंधकार अभी गया नहीं तो कहीं न कहीं चीजें जो है इस उजाले के बीच में भी हम अंधेरे के घेरे में है और उस अंधेरे के घेरे में कहीं ना कहीं जिस तरह से चिंगारी की बात चली थी आत्मा की एक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 परेशानियाँ अपनी दिक्कतें भूल जाए कुछ ऐसी रचनाएं तो और अच्छा साहित्य का मतलब ही होता है सबका हित सा हित तो अब ये भी आपकी प्रतिबद्धता हो जाती है कि जब आप कुछ ऐसा लिखें तो आप उसमें समाज एक प्रेरणा भी हो उसमें कुछ ऐसी चीज भी हो जिसे आप टेक अवे हो वाली चीज भी होनी चाहिए तो हर वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ चीजें आप ऐसी भी लिखना चाहते हैं कि जब वो गुदगुदाए मन में जब वो गुनगुनाएं तो आपको अच्छा महसूस हो ऐसा ही कुछ एक प्रेम का गीत है जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने का मेरा मन है मैं आपके सामने रखूं अगर आपको इजाजत जी जो अभी थोड़े दिन पहले ही प्रस्तुत पिछले हफ्ते ही मैंने लिखा क्योंकि प्यार मोहब्बत इश्क एक ऐसी चीज है जो हम हम में से कोई भी उससे अच्छुता नहीं है यह एक अनुभूति है तो उसी से रिलेटेड एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ आपका मन चाहती हूँ जी बिल्कुल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 वो जो मुझसे पूछते हैं मेरा तो, मैंने हंसकर कह दिया दिलदार की बातें मैंने हंसकर कह दिया दिलदार की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें और इसका अगला बंद देखिएगा कि दिल को मेरे तुमसे है एक ही गिला दिल को मेरे तुमसे है एक ही गिला होती नहीं तुमसे कभी इजहार की बातें होती नहीं तुमसे कभी इजहार की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें तुम तुम खुद को पालिया आया यकीन तुम खुद को पालिया आया यकीन खाब सी लगती थी क्यों अधिकार की बातें खाबसी लगती थी क्यों अधिकार की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें जीत लिया है बातेंप से ये मैं राजिया जीत लिया है जब से ये मैं राजिया तब से बस में है मेरी हार की बातें तब से बस में है मेरी हार की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें प्रेम में डूबी हुई अब क्या करूं प्रेम में डूबी हुई अब क्या करूं अब गीत गजलों में खुली इशार की बातें अब गीत गजलों में खुली इशार की बात है और आखिर बार दिल का मौसम हुआ बस काश की दिल कमास हुआ बस काश की रिम झिमे हूँ बस भी गो मार की खूमार बाते। की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें जिंदा हूँ मैं दिल में रखकर यार की बातें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा जो है प्रेम पर कविता आपने सुनी। कहते हैं कि कि मेरे दोस्त ने जब भी निकलता तो मुझसे कहता कि मैं जा रहा लेकिन आज क्या हुआ आँखों में लगा कर काजल जुम्फों में बनाकर बादल हवा में लगा कर आचल है मेरे दोस्त तुम कहाँ चले बिना बताए तो ये आगे बढ़ते हैं फिर से मैं कविता तो जी को जोड़ना चाहूंगा कविताजी कविताजी एक सुंदर रचना सुनाइये आप हाँ जी सर एक भजन सुनाऊंगी मन मोही मोही मोरा मन मोही मोरा शीतन भैया मन मोही मोही मोरा मन मोही मोरा शीतन भैया मोर मुकुट और गले मोती मोर मुकोट और गले मोती माला मधुर मिलना माना मोह मोरी मोती मोरा मधुर मिलना माना मोसी मोरी मोती होरा मान मोरी हो रहा dhik dhik dhik kan haiya mana mohi mohi mohra mahabhohi mohra dhik dhik dhik kan haiya savari suratiya mohani muratiya savari suratiya mohini muratiya majhurai khavi mana mohi mohi mohi moha majhurai khavi mana mohi mohi mohi moha mana mohi mohi moha ri kahe hai mana mohi mohi moha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 मैं चाहूंगा कि एक और रचना आप सुनाइए हमें। जी ठीक है। मैं, अब, मैं एक, एक मुक्तक के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ मुक्तक जिंदगी को लेकर है मैं तहत में पढ़ती मुक्तक कुछ ऐसा है कि सब तुजुर्बों तो की वो सब तजुर्बों तो की वो किताब रखती है सब तुजुर्बों तो की वो किताब रखती है जिंदगी हर दुख का जिंदगी हर दुख का हिसाब हिसाब रखती रखती रखती है है और चिल या नर्म चिल या धूप धूप हो हो वाइज वाइज मुश्किलों का जवाब ज़िंदगी हर दुख का रखती है। क्या बात कि एक, एक मुखद था जो जिंदगी को लेके मैंने कभी लिखा था तो ये मैंने आपके सामने रखा जी और पूजा जी मैं चाहूंगा माइक्रोबायोलॉजी के इस करियर में कभी कोई ऐसी चीजें आ गई जो बहुत मुश्किल का दौर हो या फिर कुछ ऐसी चीजें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी असल तो में रमेश जी क्या होता है कि हमारे जो हेड हुआ करती थी वो हमेशा एक बात कहती थी कि पूजा हर एक पेशेंट जो भी आपके पास आ रहा है वो के समझ लीजिए किसी वो बुक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिखा के जाते हैं जो किसी बुक में ही होगा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 उसके करके एक जो है तो वार्ड में गई मैंने सोचा चले सैंपल ले लिया जाए आमतौर पर होता यह था कि जब हाथ में कभी नस नहीं मिलती थी तो हम पैर में से निकाल लिया करते थे और वो पैर में से भी आमतौर पर सबका नहीं देखा करती थी मैं उसी दिन ऐसा खासा हुआ की हाथ में उनके कोई नस में से खून नहीं निकल पा रहा था तो मैंने कहा चले पैर में से निकाल लेती हूँ एक मैम थी उनका मैंने बेडशीट को हटाया और जैसे ही मैंने सैंपल लेने के लिए पैर का जैसे ही मैंने रिमूव किया कपड़ा तो, तो देखा एकदम से मैं थोड़ा अचंभे में हो गई कि वो पैर नहीं था उनका मतलब पूरा पैर था ही नहीं तो फिर मुझे रात में मैंने डॉक्टर ये कब हुआ कैसे तो कहते कि रात में तो लैब में भेजा है एक पैर मैंने कहा हो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 जब मैं फोटो क्लिक करती थी तो बाकी जो तो स्ट्रीम्स के बच्चे हुआ करते थे वो विचलित भी करते हो पर हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है हर पेशेंट से कई बार चीजें जो है हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते की ऐसा भी सीन हम देख सकते हैं कि हर रोज का ये एक नई नई चीजें आप देखते हैं तो मानस पर कुछ ना कुछ तो गहरा छाप पड़ ही जाता है और एक लर्निंग के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चीजें सीखकर आगे बढ़ते हैं बाकी अगर रुक जाए तो ठहर जाती है जिंदगी बिल्कुल जी जी तो आइए मैं चाहूंगा कि एक सुंदर रचना भी सुना दीजिए आप अपना जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी आपको कुछ एक मुख के साथ जोड़ना चाहूँगी जी जीतक आपके सामने रखती हूँ बया लफसो में क्यों होते नहीं जज्बात कैसे हैं बया लफसो में क्यों होते नहीं जज्बात कैसे ते ते हैं मोहब्बत में, है? में तेरे दिल के बता हालात कैसे हैं मोहब्बत में तेरे दिल के बता हालात कैसे हैं तेरे सदके मही बैठी रहूं अब भूल कर खुद को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 तुम्हें तुम्हे हूँ माँ के लिए बोला है तो बाबा के लिए भी एक बनता है बाबा तू छाया है बाबा तू छाया है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 करे अपनों की क्या बात तो ये कुछ माये थे जो मैंने <laughs> आपके सामने रखे बढ़िया शुक्रिया जिंदगी दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई जिंदगी दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई तेरे मन की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 विनायक जी एक मकड़ा सुनाएंगे और कविता जी एक मकड़ा सुनाएंगे इसी के साथ हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे विनायक जी पहले आप स्वागत थैंक यू जी रमेश जी अभी पूजा जी ने सपनों के बारे में तो कहा ही है, तो उसमें थोड़ा समय जोड़ूंगा आशाओं के बारे में ये आशाएं ही जो नींव है हमारे संकल्पों के लिए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 आशाए खिले दिल की उम्मीद हंसे कल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाए खिले दिल की उम्मीद हंसे कल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी धन्यवाद हाँ। कविता जी आप भी सुनाइए हाँ। हाँ। आ ज श्या मो हरियो बाोरी बजाय अरे जश्या मोहो बारी बजाय के बाूरी बजाय क के ही सुनाय थे अश्यामो हरियाण मोरी बजाय थे आ जष्या मो हर कर त जाता धीर भर तत नीर नरण चली शुदी शरीर की जमी न धन्यवाद बहुत सुंदर कविता जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है प्रमोद जी ने एक मैसेज किया है प्रमोद जी जाते जाते पूजा जी की ओर से मैं एक नोट आपको दे देता हूं दो लाइनों का आप इस पर विचार कीजिए शहर भर की जुलेखाओं को पर्दे की नसीहत करने वाले बहुत है शहर भाई जुलेकाओं को पर्दे की नसीहत करने वाले बहुत है कोई मेरे शहर के कोई मेरे शहर के यूसुफो से भी कहे कि निगाहें नीची रखो तो चलिए इसके के साथ हमारे सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और पूजा जी के लिए विनायक जी के लिए और कविता देश पांडे के लिए ये चंद इतारिया मेरी और से